अन्सुत अन्नवाहत चेतसो पापहस नीचा सरदूय कुंभपं कायाद्वा नगर चित्त योधे घरम पथाुन गीत अनवेशनूष अचिव काो पथवी मदिशे सी क्षाणो तो निरत्थम कलिंगरम दिशो दिशंत कईरा वेरिवा बनवेनम मिथ्यापिहित चित्त पापियों ततो करे तम माता पिता कैरा अच्छे जातका सम्पणित चित्त से तो हरे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 संसार की मुसीबतें तो बनी ही रहती वहां तो और आंधी चलते ही रहेंगे अगर किसी ने ऐसा सोचा संसार बदल तब मैं तो समझो उसने न बदलने की कसम खा ली तो समझो कि उसकी बदलाहत कभी हो ना सकेगी उसने फिर तय कर लिया कि बदलना नहीं है। और बहाना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 सिद्ध करना है कि हम केवल एक आकांक्षा ही ना होंगे कुछ होने की हमारे भीतर होना प्रकट होगा उस प्रागत्य का नाम ही बुद्धत्व है दुनिया है तहलके में तो परवा न कीजिए या दिल है रूह असर का मस्कन बचाइये ये जो भीतर हृदय है जिसे बुद्ध ने चित्त कहा जिसे महावीर उपनिष्ठ आत्मा कहते अस्तित्व का है। रूहे अस्र का है, बचाइए दिल बुझ गया तो जानिए अंधेरा हो गया अंधेरे की उतनी चिंता मत करिए अंधेरे ने कब तो किसी रोशनी को बचाया है अंधेरा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 स्वामी होने का एक ही ढंग है भीतर के दिए के साथ जो जान एक हो जाना और वो जो भीतर का दिया है, चाहता है उसकी बाती को उस बाती को संभालो उस के उपसाने का नाम ही ज्ञान है बाहर के अंधेरे पर में ध्यान दिया वे ही अधार्मिक हो जाते है और जिन्होंने भीतर के है है दिया वही धार्मिक मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर में जाने से कुछ कुछ भी न हो मंदिर तुम्हारा भीतर प्रत्येक अपना लेकर पैदा हुआ पत्थरों नहीं तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की छोटी सी लौ है वो जो होश का दिया है वहां ये बुद्ध के सूत्र उस अप्रमाद के दिए को हम कैसे उकसाएं उसके ही सूत्र इन सूत्रों से दुनिया में शांति नहीं हो सकती क्योंकि समझदार दुनिया में शांति की बात करते ही नहीं वो कभी हुई नहीं वह कभी होती कि नहीं समझदार तो भीतर की क्रांति की बात करते जो सदा संभव है हुई भी है आज भी होती कल भी होती रहेगी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 जिसके चित्र में राग नहीं है और इसलिए जिस चित्र में द्वेष नहीं है जो पापों से मुक्त है उस जागृत पुरुष को भय नहीं तुम तो भगवान को भी खोजते हो तो भय के कार और भय से कहीं भगवान मिलेगा हम हाँ, भगवान मिल जाता है तो भय खोज जाता है भगवान और भय साथ नहीं हो सकते ये तो ऐसे ही जैसे अंधेरा और प्रकाश सांस रखने की कोशिश करो तुम्हारी प्रार्थनाएं भी भय से अविरूत होती इसलिए व्यस्त हिंदू का प्रूल्य नहीं है तुम तो मंदिर में झुकते भी हो तो कपड़े भी झुकते हो ये प्रेम का स्पंदन नहीं है ये भय का कंपन है बड़ा फर्क है दोनों में जब प्रेम उठा कर तो तब भी सब कब जाता है लेकिन प्रेम की पुलक कहा प्रेम की पुलक कबड़ाना कबना ध्यान रखना प्रेम की भी एक उमझ है और बुखार की भी अब प्रेम में भी एक गर्माहट ढेर लेती है और बुखार में भी तो दोनों को एक उठ समझ लेना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 फिर तुम फूलों से तो उसे ढाक ना सकोगे फिर तुम लाख उपाय करो सब उपाय ऊपर ऊपर रह जाएंगे थोड़ा सोचो जब भीतर भय हो, तो कैसे प्रार्थना पैदा हो सकती इसलिए बुद्ध की बात नहीं की अभी तो प्रार्थना ही पैदा नहीं हुई तो परमात्मा की क्या बात करनी अभी आंख ही नहीं खुली तो रोशनी की क्या चर्चा करनी अभी चलने के योग भी तुम नहीं घुटने से सड़क हो अभी नाचने की बात क्या करें प्रार्थना पैदा हो तो परमात्मा लेकिन प्रार्थना तभी पैदा होती जब अभय फियरलेसनेस यहाँ एक बात और समझ लेनी जरूरी है अभय का अर्थ निर्भय समझ लेना ये बारीक भेद है और बड़े बुनियादी है निर्भय और अभय में बड़ा फर्क है जमीन आसमान का फर्क है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 कायर डर के बैठ जाता है बहादुर तो डर के बैठता नहीं चलता चला जाता है कायर अपने भय को मान लेता है बहादुर तो अपने भय को इनकार किया जाता है लेकिन भय भी तो है ही अभय की अवस्था बड़ी भिन्न है ना वहाँ भय है ना वहाँ निर्भयता है जब भय ही ना रहा तो निर्भय कोई कैसे होगा अभय का तो अर्थ भय और निर्भय दोनों ही जहाँ खो जाते जहाँ वो बात ही नहीं रह जाती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 इसलिए महावीर बुद्ध ने उसे नया ही नाम दिया है उसे वितराग कहा है। तीन शब्द हुए राग वैराग वितराग टाया राग का अर्थ है संबंध किसी से और ऐसी आशा है कि संबंध से सुख मिलेगा राग सुख का सपना है किसी दूसरे से सुख मिलेगा इसकी आकांक्षा है द्वेष किसी दूसरे से दुख मिल रहा है इस अनुभव है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 लेकिन जब द्वार नहीं मिलता और दीवार मिलती है तो, तो इस तरह हो जाता द्वार अंधेरे में है ही नहीं से न नह मिलेगा द्वार ट में नहीं है द्वार जागने में तो बुद्ध कहते हैं जिस चिस्ट में राग नहीं राग कार्य जिसने ये ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे से सुख मिलेगा जो जाग गया और जिसने समझा कि सुख किसी से भी नहीं मिल सकता एक ही भ्रांति है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 जिससे सुख मिल सकता है वो कहीं दूर न चला जाए कहीं कोई और उससे कब्जा न कर ले तो पत्नी डरी है कि पति कहीं किसी और स्त्री की तरफ न देख ले पति डरा है कि पत्नी कहीं किसी और न उस न हो जाए क्योंकि इसी से तो सुख की आशा है वो सुख कहीं और कोई दूसरा न ले ले, लेकिन सुख कभी किसी दूसरे से मिला किसी ने भी कभी कहा कि दूसरे से सुख मिला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 और इसलिए अगर ऐसा भी हो जाए कि तुम्हें लगे कि दूसरे को दुख देकर सुख मिलेगा तो भी तुम तैयार हो। अब यही होता है सोचते हैं दूसरे से सुख मिलेगा लेकिन हम भी दूसरे को दुख ही देते पाते हैं दूसरा भी हमें दुख दे पाता है जिसने इस सत्य को देख लिया वो संन्यास हो गए संन्यास का क्या अर्थ है जिसने सत्य को देख लिया की दूसरे से मिलेगा उसने अपनी दिशा मोड़ ली वो भीतर भर की तलाश में लग गया है, अपने भीतर खोजने लगा कि बाहर को तो सुखना मिलेगा अब भीतर खोज जो बाहर नहीं है वो भीतर हो और जिन्होंने भी भीतर झांका वो कभी खाली हाथ वापस ना लौटे उनके प्राण भर गए उनके प्राण इतने भर गए कि उन्हें खुद ही ना मिला उन्होंने लुटाया भी उन्होंने बांटा भी कुछ ऐसा खजाना मिला कि बांटने से कबीर ने कहा दोनों हाँ उलिचिए दोनों हाथ उ जितना उली चो उतना ही बढ़ता तो चला जाता है जिससे कुएं से पानी खींचते जाओ झरने और नया पानी ले आते, पुराना चला जाता है नया आ जाता है जिस उससे मिल गया उसे ये राज भी पता चल गया की क्योंकि अगर संभालोगे तो पुराना ही समा रहेगा नया नया न आ सकेगा लुटाओ ताकि अनंत सागर से जुड़ा है भीतर से झरनों के रास्ते है इधर खाली करो उधर बढ़ता चला जाता है तुम आत्मा ही थोड़ी हो परमात्मा भी हो तुम छोटे कुए ही थोड़ी हो सागर भी हो सागर ही छोटे से कुएं में से झाँक रहा है छोटा कुआ एक खिड़की है जिससे सागर झाँका तुम भी एक खिड़की हो जिससे परमात्मा झाँका एक बार अपनी सुध आ जाए एक बार ये ख्याल आ जाए कि मेरा सुख मुझ में तो राग समाप्त हो जाता जिस चित्र में राग नहीं अर्थात जिसने जान लिया कि सुख मेरा बीच है इसलिए जिसके चित्त में द्वेश भी नहीं स्वभाव है हाँ जब दूसरे से सुख मिलता ही नहीं तो कैसी शिकायत कैसा सिखवा कि दूसरे से दुख मिला ये बातें फिचिल हो सुख का ख्याल था तो ही दुख का ख्याल बनता था जिससे तुम जितनी ज्यादा अपेक्षा रखते हो उससे उतना ही दुख मिलता है लोग मुझसे पूछते है की पति पत्नी एक दूसरे के कारण दुखी जो हो तुमसे कहता हूँ वो संबंध ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा अपेक्षा है इसलिए जितनी अपेक्षा उतना मात्रा में दुख होगा क्योंकि उतनी असफलता हाथ लगेगी राह पर जलता आदमी अचानक पास जो तो गुजर जाता है उससे नहीं मिलता है। मिलने का कोई कारण नहीं अजनबी अपेक्षा ही कभी नहीं की थी और अगर अजनबी मुस्कुराते देखते तो अच्छा लगता है तुम्हारी पत्नी मुस्कुराकर देखे अभी मुस्कुरा कर देखे तो भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। लगता है जरूर कोई जल सांची होती अपनी मुस्कुरा रही है मतलब कहीं बाजार में साड़ी देखाई या कहीं गहने देख ली है। या कोई नया हो गो तो क्यूँकी सस्ता नहीं है मुस्कुराना, कोई मुफ्त में मुस्कुराता जहाँ संबंध है वहाँ तो लोग मतलब से मुस्कुराते तो अगर आज ज्यादा प्रसन्न घर गया फूल ले आया है ले आया है तो हो जाएगी जरूर कुछ जरूर कुछ गाल में है किसी स्त्री को बहुत गौर से देख लिया होगा बातचीत कर रहा है तो कभी घर को बिठाने जिनसे जितनी अपेक्षा है उनसे उतना ही दुख मिलता है जितनी अपेक्षा उतनी ही टूटती जितना बड़ा भवन बनाओगे पास पे टपोगा उतनी ही पिरा होगी क्योंकि गिरेगा उतना श्रम उतनी शक्ति उतनी अभी इंद्रध्स सब टूट जाएंगे सब जमीन पर रोते हुए बड़े होंगे उतनी ही पीड़ा हो आज नबी से दुख नहीं मिलता अब अपरिचित से दुख नहीं मिलता क्योंकि अपेक्षा जरूरी है लेकिन अगर तुम अपेक्षा की छोड़ दो तो तुम्हें क्या कोई दुख दे सकेगा इससे बहुत सोचना इसका मनन करना ध्यान करना अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो कोई मांगना रहे क्योंकि तुम जानते कि मिलना किसी से कुछ भी नहीं है कि so तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन से दुख विसर्जित हो गए अब कोई दुख नहीं देता सुख न मांगो तो कोई दुख नहीं देता अब तो बुर्ग अभूतपूर्व घटना घटती तुम सुख नहीं मांगते कोई दुख नहीं देता न बाहर से सुख आता है न दुख आता है पहली बार तुम अपने में रमना शुरू होते क्योंकि बाहर नजर रखने की कोई जरूरत ही न रही जहाँ से कुछ मिलना ही नहीं जहाँ थी नहीं सिर्फ धोखा था आभा था तुम आँख बंद कर ले इसलिए बुद्ध पुरुषों की आँख बंद है वो जो बंद आँख है ध्यान करते बुद्ध की या महावीर की वो इस बात की खबर है केवल बाहर देखने योग कुछ भी ना रहा जब पाने योग न रहा तो देखने योग क्या रहा देखते थे क्योंकि पाने था पाने का रस लगा था तो से देखते थे जो पाना हो वही आदमी देखता है जब पाने की भ्रांति ही टूटती, गई तो आदमी बंद कर लेती बंद कर लेता है कहना ठीक नहीं आँख बंद हो जाती तलक अपने आप बंद हो जाती फिर आंख को व्यर्थी दुखाना क्या फिर आंख को व्यर्थी खोल के कर परेशान क्या करना और ये दृष्टि कर पलब करके जाना है यही भीतर दृष्टि का पैदा हो जाए जिसके चित्र में राग नहीं और इसलिए जिसके चित्र में द्वेष नहीं जो पाप चुन से मुक्त उस जागृत पुरुष उठाए पाप और बुण वे भी बाहर से ही जुड़े हैं जिससे इसे थोड़ा समझना ये और भी सूक्ष्म और भी जटिल है ये तो बहुत लोग तुम्हें समझाते मिल जाएंगे कि सब दुख बाहर से मिलते नहीं सिर्फ तुम्हारे ख्याल में लेकिन जो लोग तुम्हें समझाते हैं बाहर से सपना मिलेगा और इतने बाहर से दुख भी नहीं मिलता वे भी तुमसे कहते हैं पूर्ण करो पात्र करो शायद वे भी समझे नहीं क्योंकि समझे होते तो दूसरी बात भी बाहर से ही जुड़ी है क्या है और पहली की ही दूसरा पहलू पहला है दूसरे से मुझे सुख मिल सकता है मिलता है दुख इसलिए राग मांगता हूँ और है। वो का राग के बीच राग हाथ में आता है द्वेश तड़फड़ाता हूँ इससे बुद्ध ने का कोई मछली को सा के बाहर करना है तट पर तड़फड़ा है ऐसा आदमी तड़फड़ाता है फिर आप क्या है? पाप इसका ही दूसरा पहलू है पुण्य का अर्थ है मैं दूसरे को सुख दे सकता हूँ पाप का अर्थ है मैं दूसरे को दुख दे सकता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा दूसरे से सुख मिल सकता है ये और मैं दूसरे को सुख दे सकता हूँ ये दोनों एक ही सिक्के के दो तो पहलु हैं। दूसरा मुझे दुख देता है ये और मैं दूसरे को दुख दे सकता हूँ ये भी उसी बात का पहलू हुआ बुद्ध ने सुधन में बड़ी महिला पूर्ण बात रही है कहा है कि जिसके चित्र में नाग रहा न ना द्वेष तो जो पाप तो से मुक्त तो है क्योंकि जब यही समझ में आ गया कि कोई मुझे सुख नहीं दे सकता तो ये भ्रांति अब कौन पालेगा कि मैं किसी को सुख दे सकता तो कैसा कौन फिर ये भ्रांति भी कौन पालेगा कि मैंने किसी को पाप किया किसी को दुख दिया भी सुख दुख के जाते ही तो तुमसे कहते है। तो जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा स्वर्ग यानी सुख तुमने चाहे इसे कभी ठीक ठीक न देखा हो अब धर्मगुरु कहते हैं जो पाप करेगा वो नर्द जाएगा नर्क यानी दुख अगर पुण्य का परिणाम स्वर्ग है और पाप का परिणाम नर्क है तो एक आहसास है कि पाप से ही जुड़े जब सुख दुःख ही खो गया तो पाप पुण्य भी खो सकता है ध्यान रखना दुनिया में दो तरह के भैदिक लोग हैं जिनको तुम आधार में कहते हो वो डरे कि कहीं दूसरा सुख न देते हैं और जिनको तुम धार्मिक कहते हो वो डरे हैं कि कहीं मुझसे किसी दूसरे को दुख हो जाए जिनको तुम अधार्मिक आधार हो वो डरे कहीं ऐसा न हो कि मैं दूसरे से सुख लेने में चूक जाऊ और जिनको तुम धार्मिक कहते हो वो डरे कहीं ऐसा न हो कि मैं दूसरे को सुख लेने से चुक जाऊ तुम्हारे धार्मिक और अधार्मिक एक दूसरे के तरफ पीठ किए खड़े होंगे लेकिन एक ही तल पर खड़े हैं, तल का कोई भेद नहीं कोई तुम्हारा धार्मिक अधार्मिक से ऊंचे तल पर किसी और दूसरी दुनिया में नहीं हो दौरे कम की एदे खुशी दोनों एक ही। दोनों है दोनों गुजस्पनी है खिजल क्या बहा क्या चाहे पतझड़ हो चाहे बसंत दोनों ही छरभंगुर दोनों अभी अभी नहीं हो जाएंगे दोनों पानी के बुलबुले है दोनों ही छरभंगुर है दोनों में कुछ सुनने जैसा नहीं है क्योंकि अगर तुमने बाहर को चुना तो ध्यान रखना तो अगर तुमने वसंत को चुना तो पतझड़ को भी चुन लिया फिर वसंत में अगर सुख माना तो पतझड़ में तो दुकान कौन मानेगा एक महिला मेरे पास लाई गई रोती थी छाती पीटती थी पति उसके चल बसे कहते लगी मुझे किसी तरह शांत बनाते समझाए किसी तरह मुझे मेरे दुख के बाहर निकाले मैंने उसमें कहा सुख तो नहीं लिया माना की सुख तो आप दुख कौन भोगेगा तू बहुत होशियारी की बात कर रही है पति के होने का सुख तू कभी मेरे पास नहीं आए कि मुझे सुख से बचाए जगाए ये मैं सुख में डूबी जा रही हूं तो कभी आई ही नहीं इस रास्ते लोग जब दुख में होते हैं तभी मंदिर की तरफ जाते और जो सुख में जाता है वही समझ पाता है दुख में जाता है समझ नहीं पाओ क्योंकि दुख छाया है मूल नहीं तो जा चुका छाया गुजर रही है छाया को कैसे रोका जा सकता है मैंने उस महिला को कहा तो रो ही ले अब दुख को भी रो ही ले क्योंकि भ्रांति दुख की नहीं है भ्रम सुख की है सुख मिल सकता है तो फिर दुख भी मिलेगा गसंत से मोह लगाया तो पतझड़ में रो दे जवानी में खुश हुए बुढ़ाने में रो दे पद में प्रसन्न हुए तो फिर दु खोकर कोई दूसरा रोएगा तुम्हारे लिए मुस्कुराए तुम तो आंसू की तुम्हें ही ढालने पड़ेगी और दोनों एक जैसे है ऐसा जिसने जान लिया क्योंकि दोनों का स्वभाव संघो है पानी के बबूले जैसे है। ध्यान रखना ये जानना सुख में होना चाहिए दुख में नहीं दुख में तो बहुत पुकारते हैं परमात्मा को आखिर सोचते शायद उस तक आवाज नहीं पहुँचती दुख में पुकारने की बात ही गलत है जब तुमने सुख में न पुकारा तो तुम गलत मौके पर पुकार रहे हो। जब तुम्हारे पास कंठ तुम पुकार सकते थे तब न पुकारा अब जब कंठ अवरुद्ध हो गया तब पुकार रहे पुकार निकलती ही नहीं ऐसा नहीं कि परमात्मा नहीं सुनता दुख में पुकार निकलती ही नहीं दुख तो अनिवार्य हो गया अगर सुख में न जागे और सुख को गुजर जाने दिया छाया तो को भी गुजर जाने दो तो। मेरे देखे जो सुख में जागता है वही जागता है जो सुख में जागने की कोशिश करता है वो तो साधारण कोशिश करते हैं हर आदमी दुख से मुक्त होना चाहता है ऐसा आदमी तुम पा सकते हो जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलती तो सभी लोग मुक्त हो लेकिन जो सुख से मुक्त होना चाहता है वो तप्त मुक्त हो जाता लेकिन सुख से कोई मुक्त नहीं होना चाहता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 तो तुम्हारा संस हरे हुए का संन्यास है इस संन्यास में कोई प्राण नहीं लोग कहते हैं हरे को हरी नाम। हारे को हरिनाम हरे हुए को तो कोई हरि का नाम नहीं हो सकता जीत में स्मरण भी होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जीत बड़ी बेहोसी लाती है जीत में तो तुम ऐसे अगड़ जाते हो जबकि परमात्मा खुद भी आए फिर कभी आऊ आगे बढ़ो अभी फुर्सत नहीं और मैं तुमसे कहता हूँ परमात्मा आया क्यूँकी जीत में द्वार सामने होता है लेकिन तुम अंधोर जिसके चित्र में राग नहीं और उसकी जिसके चित्र में द्वेश नहीं जो पाप पढ़ने से मुक्त तो तो है उस जागृत दोष को भय नहीं यू क्यों हो है वह दो कारण से पका होता है जो तुम चाहते हो कहीं ऐसा ना हो कि न मिले तो वह पैदा होता है या जो तुम्हारे पास है कहीं ऐसा ना हो कि खो जाए तो भय पका होता है लेकिन जागृत के उसको पता चलता है कि तुम्हारे पास केवल दुनिया और कुछ भी नहीं और जो तुम हो उसको खोने का को कोई उपाय नहीं उसे न चोर ले जा सकते न डाको छीन सकते चिरंदी उसे छेद नहीं पाते नैनम डरती पाव उसे आग जलाती नहीं जागरूक को पता चलता है कि जो मैं हूँ वो तो सात सनातन है उसकी कोई मृत्यु नहीं सोया है डरता है कि कहीं कोई मुसीबत चीज ना ले दो दिन पहले एक युवती ने मुझे आकर कहा कि मैं सतत डरती रहती हूँ कि जो मेरे पास कहीं चिल नजर मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे यह बता क्या तेरे पास जवाब तो उसके बड़ी मुश्किल होती है तो कुछ भी नहीं होगा फिर किस बात है।, है तुम्हारे पास जब खो जाएगा धन और जब तुम सोचते हो तुम्हारे पास खो सकता है क्या तुम उसे बचा सकोगे तुम कल पड़े रह सा नहीं आएगी जाएगी, मक्खिया उड़ेंगे तब भी यहाँ था तुम नहीं होगे, तब भी यहाँ होगा और ध्यान रखना धन रोएगा नहीं कि तुम खो गए मालिक खो गए और धन रोए धन को पता ही नहीं कि तुम भी मालिक था तुम नहीं मान रखा था तुम्हारी मान्यता ऐसी ही है जैसे मैंने सुना एक हाथी एक छोटी से नदी के पुल पर से गुजरता था और एक मक्खी उस हाथी के सिर पर बैठी थी जब पुल कपने लगा उस मक्खी ने कहा देखो हमारे वजन से पुल कपा जा रहा है हमारे वजन से उसने हाथी से कहा बेटे हमारे वजन से पुल कपड़ा हाथी ने कहा कि मुझे अब तक पता नहीं ना था कि तू भी उधर बैठ आदमी कहते हैं छिपकलियां उनको कभी निमंत्रण मिल जाता उनकी जात पर आदमी में तो जाते नहीं वो कहते महल गिर जाएगा संभाले हुए छिपकली चली जाएगी महल गिर जाएगा तुम्हारी भ्रांति है कि तुम्हारे पास कुछ है तुम्हारी मालकियत झी है हा जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास हो कभी न किसी ने छीना ना कोई छीन सकेगा असलियत में संपदा की परिभाषा यही है कि जो छीनी न जा सके जो छीनी जा सके वो तो विपदा है संपदा नहीं है वो संपत्ति नहीं विपत्ति है तो दो डर है आदमी जिनसे पकता रहता है नहीं मेरा चिल्ला चाहे स्वभाव था तुमने जो तुम्हारा नहीं उसको मान लिया मेरा इसलिए भय वो छिनेगा ही सिकंदर भी न रोक भी ना रोक पाएगा कोई भी न रोक पाएगा वो छिनेगा ही वो तुम्हारा कभी था ही नहीं तुमने नावा कर दिया था तुम्हारा दावा झूठा था इसलिए तुम भयतीत हो रहे हो और जो तुम्हारा है वो कभी छिनेगा नहीं लेकिन उसकी तरफ तुम्हारी नजुस नहीं जो अपना नहीं है उसको मान के बैठे और जो अपना है उसे त्याग कर बैठे संसार का यही अर्थ है संपदा का त्याग और विधता का भूख संसार का यही अर्थ है जो अपना नहीं है उसकी घोषणा की है और जो अपना है उसका भी स्मरण हो जिसको स्वयं का स्मरण आ गया वो निर्भय हो जाता है निर्भय नहीं है भय से मुक्त हो जाता जो तुम्हारा नहीं उसमें ही तो तुम्हें भिखारी बना दिया है मान रहे हो हाथ फैलाये हो और कितनी ही दीक्षा मिलती जाए मन बरता नहीं मन बरना जानता ही नहीं वो कहते हैं मन की आकांक्षा दुष्पूर वासना दुष्पूर है वो कभी बढ़ती नहीं एक सम्राट के द्वार पर एक भिखारी खड़ा था और सम्राट ने कहा की क्या चाहता है उस भिखारी ने का कुछ जाना नहीं चाहता है। मेरा भिक्षा पात्र भर दिया जाए छोटा सा पात्र था सम्राट ने मजाक नहीं कह दिया कि अब जब ये भिकारी सामने ही खड़ा है और पात्र भरवाना है छोटा सा पात्र है, तो क्या अन्य के दामों से भरना सोना सरफियां से भर दिया जाए मुश्किल में बढ़ गया है स्वर्ण असलियाँ भरी गयी सम्राट बेहर हुआ स्वर्ण असलियाँ खोगी पात्र खाली का खाली था लेकिन जिद पकड़ गई सम्राट को भी दिखाई सम्राट था उसने कहा कि चाहे सारा साम्राज्य डूब जाए लेकिन इस दिखारी से थोड़ी हारूंगा उसने डर असर फियां लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ पर कपड़े लगे क्योंकि डालते गए और वो धोती गई आखिर वो कपड़ा गया वजीरो ने कहा कि यह तो सब लुट जाए और ये पात्र कोई साधारण पात्र नहीं मालूम होता ये तो कोई जादू का मामला है ये आदमी जो कोई सैतान उस दिकारी ने कहा में सिर्फ आदमी हूं सैतान नहीं और ये पात्र आदमी के हृदय से बना है हृदय कब भर जाए ये भी नहीं भरता इससे जानिए सिर्फ मनुष्य का है कहते हैं उस भिखारी के पास छुए और उसने कहा कि मुझे एक बात समझ आ नात्र ना भरता है न मेरा भरा है तेरे पात्र में भी ये सब सोन असर थी खो गई और मेरे पात्र में भी खो गई थी लेकिन तू ने मुझे जगा दिया बस अब इसको तो भरने की कोई जरूरत ना रही अब इस पात्र को ही फेंक देना है जो बढ़ता ही नहीं उस पात्र को क्या भूल लेकिन आदमी मांगे चला जाता है जो उसका नहीं और चाहे कितनी ही बेइज्जती से मिले बेसर्मी से मिले मांगा चला जाता है भिखारी बड़े बेसर्म होते तुम तो उनसे कहते चले जाते हो तो आगे जाओ वो बांध के खड़े रहते हैं बड़े हठध होते हठ योगी भिकमंगा मन ही बड़ा चिजी है बड़ी बेसर्मी से मांगे चला जाता है पिला दे ओख से साकी जो मुझसे नफरत है प्याला घर नहीं देता शराब तोते दे। ओक से ही पी लेंगे प्याला घर नहीं देता न दे शराब तो दे मांगे चले जाते कोई लज्जा थी नहीं पात्र कभी भरता नहीं कितने जन्मों से तुमने मांगा है कब जागोगे कितनी बेजती से मांगा है कितने झटके मुक्के खाए थे कितनी बार निकाले गए हो मैफिल से फिर भी खड़े हो इलाजे ओख से साथी जो मुख नफरत क्या लज नहीं देता न देश खराब होते संसार रात में कितनी बेजती झेल लेता है कितनी बेसरी से मांगे चला जाता है एक बात नहीं देखता कि इतना मांग लिया कुछ बर्तानू पात्र खाली का खाली है इतना मान लिया कुछ बर्तानी जो स्तूर जिस दिन दिखाई पड़ तो जाता है उसी दिन भी पात्र छोड़ देते उसी क्षम अभ्य उत्पन्न हो जाता अब है उन्हीं को उत्पन्न होता है जिन्होंने ये सब देख लिया कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है मांगने की जरूरत नहीं तुम उसके मालिक हो ही और जो तुम्हारा नहीं है इतना ही मांगो जितना ही इकट्ठा करो तुम मालिक उससे हो ना पाओगे जिससे कम मालिक हो परमात्मा ने तुम्हें उसका मालिक बनाया ही और जिससे मालिक नहीं हो उसका तुम्हें मालिक बनाया नहीं इस व्यवस्था में कोई हेर न कर पाओगे व्यवस्था शाश्वत है इस ब्रह्म संत में और जिसके जीवन में अभय आ गया बुद्ध कहते हैं उसके जीवन में सद आ गया और परमात्मा स्वयं हो गया जहां अभय आ गया वहां उठती है प्रार्थना वहां उठता है परमात्मा लेकिन उसकी बुद्ध बात नहीं करते वो बात करने की नहीं वो जिख्याप समझ लेने की वो आंख से आंख में दान देने की वो इशारे इशारे में समझ लेने की है जोश में कहने में मचा बिगड़ जाता है वो बात चिट्ठी में कहने की इसलिए बुद्ध उसकी बात नहीं करते वो मूल बात कह देते आधा रख दे पे, फिर वो कहते हैं बीच डाल दिया फिर तो वो अपने से ही अंकुर बन जाता है इस शरीर को घड़े के समान अनित जान इस चित्र को नगर के समान द्रफ फैरा प्रज्ञारूपी हथियार से मार से युद्ध कर जीत के लाभ की रक्षा करो और उस महाशक्ति न इस शरीर को घड़े के समान अनित के जान शरीर घड़ा ही है तुम भीतर घड़े को तो घड़े के तुम घड़े नहीं जिससे घड़े में जल जा रहा है और भी ठीक होगा जैसे खाली घड़ा रखा है और घड़े में आकाश भरा है घड़े को तोड़ दो आकाश नहीं टूटता घड़ा टूट जाता है आकाश जहां था वहीं ही हो होता है घड़ा टूट जाता है सीमा मिट जाती है जो सीमा में बना था वो असीम के साथ एक हो जाता है घटा का आकाश के साथ एक हो जाता है शरीर घड़ा है मिट्टी का है मिट्टी से बना मिट्टी नहीं गिर जाएगा और जिस यह समझ लिया की मैं शरीर हूं वही भ्रांति न कर गए सारी भ्रांति की शुरुआत इस बात से होती है कि मैं शरीर हूं तुमने अपने वस्त्रों को अपना होना समझ लिया तुमने अपने घर को अपना होना समझ लिया ठहरों में थोड़ी देर वो पड़ाव मंजिल नहीं और यात्री दल जल पड़ेगा थोड़ा जाप करे से देखो मामोर ऐसना की होताहियां तो देखो एक मौत का भी दिन है दो दिन की जिंदगी में बड़ी कंजूसी है बड़ी संकीर्णता है मामूल ए सना की कोताही को तो देखो एक मौत का भी दिन है दो दिन की जिंदगी अब तो दो दिन की जिंदगी है उसमें भी एक मौत का दिन निकल जाता है एक दिन की जिंदगी वो कैसे हिलाते कैसे पकड़े जाते हो कैसे, कैसे, कैसे भूल जाते हो कि मौत द्वार पर खड़ी है शरीर मिट्टी है और मिट्टी में गिर जाए इस शरीर को घड़े के समान अनुच्चान बुद्ध ये नहीं कहते कि मान बुद्ध कहते हैं जान बुद्ध का सारा जो बोध पर है उन्हें नहीं कहते कि मैं कहता हूं इसलिए मान लेते शरीर घड़े की तरह कहते क्यों तो खुद ही जान थोड़ा तो आँख बंद और जरा पहचान क्यों घड़े से अलग है ध्यान रखना जिस चीज के लिए हम व्यस्त हो सकते हैं उससे हम अलग है। जिसके हम दृष्टा न हो सके जिसको दृष्ट न बनाया जा सके वही हम है आंख बंद करो शरीर को तुम अलग देख सकते हो हाथ टूट जाता है तुम नहीं टूटते मैं टूट गया काम गलत मालूम होगी खुद ही गलत मालूम होगी हाथ टूट गया पैर टूट गया, गया आंख चली गई तो नहीं चले गए भूख लगती है शरीर को लगती है तुम नहीं लगती हालांकि तुम कहे चले जाते हैं तो मुझे भूख लगी प्यास लगती है शरीर को लगती फिर जल्हा चली जाती है तरक्की हो जाती है शरीर को होती सब तरक्तियाँ सब तरक्तियां शरीर की सब आना जाना शरीर का है गमना मिटना शरीर का है तुम न कभी आते न कभी जाते घरे बनते रहते हैं मिटते जाते हैं भीतर आकाश साफ उसे कोई गला कभी छूता है, उस पे कभी धूल जमी बानते बिखर जाते हैं आकाश पर कोई रेखा छूटती है तुम पर भी नहीं छूट तुम्हारा कुआरा सदा कुआरा है वो तो कभी गंदा नहीं हुआ इस भीतर के सबसे ऊपर की जगह से बंद करो और जाओ। हम तो कहते हैं इस शरीर को घड़े के समान अनित ज्ञान सिद्धांत की तरह मत मान लेना ठीक है क्योंकि तुमने बहुत बात सुना है महात्मा गांधी समझाते रहते हैं शरीर अनेक बोला है तुमने भी सुन सुनते याद कर ली है बात याद करने से कुछ भी ना हो जानना पड़ेगा देखा क्योंकि जानने से मुक्ति आती है ज्ञान रूपांतरित करता है इस चित्त को कले ठहरा ले जैसे कि कोई नगर चटान पे हो या किसी नगर का किला की चट्टान बना हो हड्प चट्टान पर बनाओ इस चित्र को नगर कोट के समान ग्रह ठहरा ले सारी कला इतनी ही है कि मन ना कपे और कंप हो जाए क्योंकि जब तक मन कपता है तब तक, तक दृष्टि नहीं होती जब तक मन कपता है तब तक, तक तुम देखोगे कैसे जिस देखते से वही कपड़ा है ऐसा कि तुम्हें चश्मा लगाया हो और चश्मा कपड़ा है चश्मा कपड़ा है जैसे कि हवा कपड़ा कपड़ा हो कोई पत्ता कपड़ा हो तूफान ऐसा तुम्हारा चश्मा कपड़ा है तुम कैसे देख पाओगे दृष्टि असंभव हो जाएगी चश्मा ठहरा हुआ होना चाहिए मन कपता हो तो तुम सत्य को न जान पाओगे। मन के कपने के कारण सत्य संसार जैसा दिखाई पड़ा है जो एक है वो अनेक जैसा दिखाई पड़ रहा कि मन कपड़ा है किसी विराट चांद है पूरा चांद आकाश में हर झील नीचे के कपड़े लहरों से तो हजार टुकड़े हो जाते हैं चांद पर प्रतिबिंब नहीं बनता पूरे झील पे चांदी फैल जाती है लेकिन चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता हजार टुकड़े हो जाते हैं फिर झील ठहरती लहर नहीं कपती सब मौन हो गया सन्नाटा हो गया झील दर्पन बन गई अब चांद एक महीने लगा, उम्मीद दिखाई पड़ता है उम्मीद है नहीं उम्मीद दिखाई पड़ रहा है कपते हुए मन के कारण मैंने सुना है एक रात मल्ला न सिद्धी घर आया शराब जाकर पी गया है फोन में चाबी लेके ताले में डालता नहीं जाती हाथ कपड़ा पुलिस आदमी द्वार पर खड़ा है वो बड़ी देर तक देखता रहा। फिर नसर मैं कुछ सहायता करूँ चाबी मुझे तुम तो मैं खोदू नसर ने कहा चादी की तुम फिक्र करो जरा इस मकान को तुम पकड़ लो शादी तुम्हें तो खुद ही डाल दू जब आदमी के भीतर शराब में सब कपड़ा हो तो उसे ऐसा नहीं लगता की मैं कपड़ा सिर्फ कई मकान कपड़ा कभी शराब पी मम पी के कभी चले रास्ते जरूर चल देखना चाहिए एक कसा अनुभव करने जैसा उसमें तुम्हें पूरे जीवन का अनुभव का पता चल जाएगा कि ऐसा ही संसार है इसमें तुम नशे में चल रहे हो तुम कपड़े हो कुछ भी नहीं कपड़ा है तुम खंड खंड हो गए हो बाहर को तो जो है वो अखंड है तुम अनेक टुकड़ों में बट गए हो बाहर तो एक दर्पण टूट गया है तो बहुत चित्र दिखाई कर रहे हैं जो है वो एक है बुद्ध तो कहते हैं चित्र ठहर जाए अकम्प हो जाए जैसे दिए की लौ फैल जाए कोई हवा कपाए नहीं रूपी हथियार से मार से युद्ध जीत के लाद की रक्षा कर उसमें आसक्त न हो ये बड़ी कठिन बात है कठिन कम साधक के लिए क्योंकि इसमें विरोधाभास है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 ध्यान तो ऐसा ही है जैसे की कोई साइकिल पर सवार आदमी पैडल मारता है वो तो सोचे कि अब तो चल पड़ी साइकिल अब क्या पैदल मारना है पैडल मारना मार बंद कर रहा तो कि ज्यादा देर साइकिल न चलेगी कहा तो फोर ही गिर जाएगी उतार होगा तो शायद थोड़ी दूर चली जाए लेकिन कितनी दूर जाएगी ज्यादा दूर नहीं जा सकती सख्त पैडल मारने होंगे जब तक की मंजिल ही न आ जाए ध्यान रोज करना होगा जो जो कमाया है ध्यान से उसकी रक्षा करनी होगी गीत के लाभ की रक्षा कर जो जो हाथ आ जाए उसको तो बचाना जितना थोड़ा सा चित्र साफ हो जाए ऐसा मत सोचना है तो कि क्या करना है सफाई उसे तो गंदा हो जाए जब तक की परिपूर्ण अवस्था न आ जाए समाधि की तब तक श्रम जारी रखना होगा हाँ समाधि फलित हो, हो जाए फिर कोई श्रम का सवाल नहीं समाधि उपलब्ध हो जाए फिर तो, तो तुम उस जगह पहुंच गए जहां कोई चीज तुम्हें कलुषित नहीं कर सकती मंजिल से पहुंच गए फिर तो साइकिल को चलाना ही नहीं उतर ही जाना है फिर तो जो पैदल मारे वो ना समझ क्योंकि वो फिर मंजिल के इधर हो जाएगा एक ऐसी घड़ी आती है जहाँ उतर जाना है जहाँ रुक जाना है जहाँ यात्रा ठहर जाएगी लेकिन उस घड़ी के पहले तो उसक्रम जारी रखना और जो भी छोटी मोटी विजय मिल जाए उसको संभालना संपदा को बचाना है प्रज्ञारूपी हथियार से मार से युद्ध कर वही एक हथियार है आदमी के पास होश का प्रज्ञा का उसी के साथ वासना से लड़ा जा सकता है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 से दिया जलने पर अंजेडा खो जाता है ऐसे ही होश के आने पर यह वृत्तियां खो जाती नाम तो तुम्हारी मूर्छा का ही नाम है अहो यह तो शरीर शीघ्र ही चेतना घटित होकर व्यर्थ काट की भांति पृथ्वी तो पड़ा रहेगा बुद्ध कहते जब तुम जाप के देखोगे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 की तुम शरीर में हो शरीर ही नहीं जितनी हानि द्वेषी द्वेषी की या वैरी, वैरी की करता है उससे अधिक बुराई गलत मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है से दुश्मन ऐसी मदते वो तुम्हारा क्या निराले? डो अपने चित्र से शत्रु शत्रु की इतनी हानि नहीं करता नहीं कर सकता जितना तुम्हारा चित्र गलत दिशा में जाता हुआ तुम्हारी हानि करता है कहा तुम्हारा ठीक दिशा में जाता चित्र ही मित्र है और तुम्हारा गलत दिशा में जाता चित्त ही शत्रु है तुम अपने ही चित्र से सावधान हो जाओ तुम अपने ही चित्त का सदउपयोग कर लो सम्य उपयोग कर लो फिर तुम्हारी अभी हानि नहीं करता अगर कोई दूसरा भी तुम्हारी हानि कर पाता है तो सिर्फ इसीलिए की तुम्हारा चित्त गलत दिशा में जा रहा था नहीं तो कोई तुम्हारी हानि नहीं कर सकता ठीक दिशा में जाते चित्त की हानि असंभव है इसलिए असली सवाल उसी भीतर के दृ दुख को उपलब्ध कर लेना है जितनी हानि द्वेषि द्वेषी की अवैरी वैरी की करता उससे अधिक बुराई भी गलत मार पर लगा हुआ युद्ध करता है क्या है गलत मार स्वयं को न देखकर से सब दिशाओ में भटकते रहना भीतर न खोज करो और सब जगह ना अपने में न झांक कर सब जगह झाँकना अपने करना न और हर घर के सामने भीख मांगना गलत मार ही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 कभी आती रूप की तरफ चल पड़ता है कभी कान लुभा लेता है संगीत की तरफ चल पड़ता है कभी जीव लुभा लेती स्वाद की तरफ चल पड़ता है चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह किसान तो हाथ कभी भरते नहीं राम कभी तप्त होते नहीं सोच के ठीक नहीं फिर किसी और के साथ चल पड़ते मगर एक बात याद नहीं आती पहचानता नहीं हूँ अभी राह पर को मैं कौन है जिसके पीछे चलो होश जागृति ज्ञान उसके पीछे चलो तो तुम पहुँच पाओगे क्योंकि उस पर जिसने साठ पकड़ लिया वो अपने घर लौटाता है वो अपने स्वरूप पर आ जाता है गंगा गंगोत्री वापिस आ जाती है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 रेगिस्तान में भी रहो तुम भी अकेले नहीं हो और अभी तुम बड़ी दुनिया में हो और बिल्कुल अकेले हो जान सर भीड़ भाड़ को लेकर तुम्हारा साथ मौत आए की कौन तुम्हारे साथ जा सकेगा लोग मरघट तक पहुंचाएंगे उससे आगे फिर कोई तुम्हारे साथ जाने को नहीं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 जो मौत में काम न पड़े वो जीवन में साथ थे जो मौत में भी साथ न हो सका वो जीवन में साथ कैसे हो सकता है धोखा था एक भ्रांति थी मन को बुला लिया था मना लिया था समझा लिया था डर लगता था अकेले में अकेले होने में बेचैनी होती थी चारों तरफ एक सपना बसा लिया था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 जन्म के पहले अकेले मौत के बाद अकेले ये थोड़ी सी दर पर राह मिलती है इस राह पर बड़ी भीड़ चलती है तुम ये मत सोचना तुम्हारे साथ चल रही है सब अकेले अकेले चल रहे कितनी भी बड़ी भीड़ चल रही हो सब अकेले अकेले चल रहे हैं इसको जिसने जान लिया इसको जिसने समझ लिया वो फिर अपना साथ खोजता है क्योंकि वही मौत के बाद भी साथ होगा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 बाहर से सांस ना हो तो भीतर से साथ युवक गुरु के पास पहुंचा, निर्जन मंदिर में उसने प्रवेश किया गुरु ने उसे चारों तरफ देखा और कहा कि इसलिए लिए हो उस युवक नेता के सब छोड़कर आया तुम्हारे चरणों में परमात्मा को खोजना है उस गुरु ने कहा पहले ही दिन जब तुम सास ले आए हो बाहर ही छोड़ा युवक ने चौके चा कर कहा वहां तो कोई भी ना था भीड़ का नाम भी नहीं ना था वो अकेले खड़ा था उसने कहा अकेला हूँ तब तो उस युवक को थोड़ा शब हुआ की कि मैं किसी कागत के पास तो नहीं आ गया उस दुनू ने कहा वो मुझे भी दिखाई पड़ता है आंख बंद करके देखो वहा भीड़ भाड़ उसने आँख बंद की जिस पत्नी को रोते हुए छोड़ है वो दिखाई पड़ी जिन मित्रों को गांव के बाहर विदा मांग आया है वो खड़े हुए दिखाई पड़े बाजार दुकान संबंधी तब तो उसे समझना आया कि भीड़ तो सांत है विचार बाहर की भीड़ के प्रतिबिंब में विचार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 प्रत्याहार कहा है पीतर की तरफ लौटता है जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है अपनी तरफ आता हुआ है जिसको जीसस ने कहा है लौटो क्योंकि परमात्मा का राज्य बिल्कुल हाथ के करीब वापिस आ जाओ ये वापसी ये लौटना ध्यान लौटना ही चित्र का ठीक लगना है तुम चित्र के ठीक लगने से यह मत समझ लेना कि अच्छी अच्छी बातों में लगा है फिल्म की नहीं सोचता स्वर्ग भी सोचता है स्वर्ग भी फिल्म है अच्छी अच्छी बातों में लगा है दुकान की नहीं सोचता मंदिर की सोचता है मंदिर भी दुकान अच्छे अच्छी बातों में लगा है ये मत समझ लेना मतलब कि पाप के नहीं सोचता पुण्य की सोचता है, पुण्य भी पाप है अच्छे अच्छी, अच्छी बातों का मतलब समझ लेना कि राम राम जपता है मरा मरा जगो कि राम राम जपो सब बराबर है दूसरे की याद पर का फिर वो मंदिर कहो की दुकान का राम कहो की रहीम का इससे कोई फर्क पड़ता है ठीक दिशा में लगे जित का अर्थ है अपनी दिशा में लौटता वहां विचार छूटते जाते धीरे दीर धीरे तुम ही रह जाते हो तुम्हारा अकेला होना रह जाता सुख मात्र तुम इतने शुद्ध कि मैं का भाव भी नहीं उठता क्योंकि मैं का भाव भी एक विचार है अहंकार भी नहीं उठता अहंकार तो भी एक विचार है जब और सब छूट जाते हैं जिस मुकाम पर तुम तू को छोड़ाते हो वही में भी छूट जाता है जहां तुम दूसरों को छोड़ आते हो वहीं तुम भी छूट जाते हो फिर जो सब शेष रह जाता है फिर जो शेष रह जाता है शुद्ध जब तक उसको न पालो तब तक जिंदगी गलत दिशा में लगी है। ये जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं जब तक इस जगह न आ जाओ तब तक सारी जिंदगी एक गुनाह है एक बाप है तब तक तुम कितना ही अपने को समझाओ कितना ही अपने को ठहराओ तुम अब कहीं रहो के तुम कितना ही समझाओ तुम धोखा दे ना पाओगे तुम्हारी हर सांवना के नीचे से खाई झांकती रहेगी मृत्यु तुम्हारे पास ही खड़ी रहेगी तुम्हारी जिंदगी को जिंदगी मान के तुम धोखा न दे पाओगे और तुम कितने ही पुण्य करो जब तक तुम स्वयं की सत्ता में नहीं प्रविष्ट होते गये हो जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर वही परमात्मा वही तुम्हारा होना तुमसे भी मुक्त वही परमात्मा है जहां गड़ा छूट गया और कोड़ा आकाश रह गया नया फिर भी सनातन सदा का फिर भी सदा नया और ताजा है ये जिंदगी गुजार रहा तेरे बगैर जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं और जब तक तुम उस चेहरे पहुंच जाते तब अनुभव करते ही रहोगे कि कोई पाप हुआ जा रहा है कुछ भूल हुई जा रही पैर कहीं गलत पड़े जा रहे संभालो तुम समझ धीरे-धीरे अपनी तरफ से रखना उस बीतरी बिंदु पर पहुंच जाना है जिसके आगे और कुछ भी नहीं है जिसके पार बस विराट आकाश है इसे प... इसे दुख ने शुद्धता कहा है इस शुद्धता में जो प्रविष्ट हो गया उसने ही उसने ही ही निर्वाण पा पा लिया लिया वह जिसे पाने के लिए जीवन है। अब जब तक ऐसा न हो जाए तब तो तक तो तो गुना गुनाते ही रहना भी गमगुनाते ही रहना ये जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं इसे याद रखना तब तक जाना कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी पड़ाव पर ही सोए रह जाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल ही जाओन जागरने का एक आवश्यकता है ये पांच साल है इससे उत्तीर्ण होना है ध्यान घर बसा के बैठने जाना है आज तुम्हें